मानते हैं कि जन्मांतर होता है पूर्व जन्म भी था उत्तर जन्म भी होगा भी भी भी और समाज भी मानते हैं बौद्ध भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है पहले भी था बाद में भी रहेगा जैन भी मानते हैं और कि पुनर्जन्म होता है पहले भी था बाद में भी रहेगा पारसी यहूदी सिख सब मानते हैं कि देश के साथ आत्मा समाप्त नहीं होता और इसी देह को हम मानते हैं मैं मेरा और फिर और इसके रिश्तेदार नातेदार इसका खाना पीना कपड़ा मकान है और इसका आवास तो मन से तीन बात होता है एक दूसरे के धन का ख्याल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम और एक इस देह को मैं मानना ये तीन पाप मानस होते हैं वो अच्छा यदि कोई मानसिक पाप करे और वो पाप शरीर तक न जाए वाणी तक न जाए मन न तो उसको मन में दुख होगा इसका मानसिक पाप का जो फल है वो भी मन में होता है उसको सिर्फ मानसिक दुख भोगना पड़ेगा ये बात मनुस्मृति के बारे में अध्याय बड़ा न्याय है वो न्याय के हिसाब से सब होता है अच्छा दूसरा पाप देखो क्या है अब तो वाणी से चार तरह के पाप होते हैं पारुष्यम अनृतम पैशून्यम असंबद चार बात मुझे है एक तो कठोर बोलना पा कड़वा बोलना कड़वा बोलना पा अरे बाबा बोलो तो तुम्हारे भीतर है न कभी दूध पिया है कि नहीं कभी हरवा पूरी खाई है कि नहीं कभी शहद खाया है कि नहीं इतनी मीठी मीठी चीज तो गप कर गए हो हैं? और निकल गए हो इतनी मीठी मीठी चीज और जब उगलते हो तब कड़वी राम राम रात में बढ़िया नमकीन खाए, खट्टा खाए मीठा खाए और उगले सिर्फ कड़वी को बोले आज मिर्च खा के आये बाबा गड़वी बनते कड़वा पारुष्य ये पाणी का पाप है अंधतम बुद्धि और कहती है और जीव से और बोलते हो माने अपनी जानकारी के विरूद्ध बोलते हो इसका नाम क्या है अंक नाम न नभवती ना वो राइट नहीं है हरे साहब हरे साहब मैंने राइट कहात नहीं बोलते हो तुम अन बोलते हो तुम्हारी जानकारी कुछ और है और बोलते कुछ और हो तो तुम अपनी बुद्धि पर धूल डालते हो और जब बुद्धि पर तुम खुद ही धूल डालना शुरू कर दोगे तो बिचारी दब जाएगी फिर तुम्हारी अकल क्या काम देगी है तो कठोर बोलना पाप है और अपनी जानकारी के विरुद्ध बोलना पाप है पहले नब बोलो ये चल सकता है और पैशून्यम चुगली करना पाप है एक का दोस्त दूसरे को बताना दूसरे का दोस्त तीसरे को बताना ये बात तो साधारण रूप से समझ में आती है वैसे चुगली करने की जिनकी आदत होती है आ, उनको ये पाप नहीं लगता वो कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ उनकी बहू ऐसी है उनकी बेटी ऐसी वे ऐसे हैं। समझते हैं कि हमने बाजी मार ली सच बोल दिया आखिर सच नहीं बोलते हैं वो जो दूसरे का दोष सूचक पिशुन पिशुन पराये पाप कह रहे हैं वो पिशुन जो है बड़ा भारी पाप है पिशुन सीता में भी अपिशुनम को दैवी संपत्ति बोलते हैं जो चुगली न करे उसके अंदर दैवी संपदा है वो देवता उसके अंदर देवता है जो किसी दूसरे की चुगली दूसरे से नहीं करता तो तीन बात तो ये तो समझ में आ जाएगी आपको कि हमारी कोई चुगली करता है तो हमको बुरा पुर पुर लगता है हमसे कोई झूठ बोलता है तो बुरा लगता है हमको कोई कठोर बोलता है तो बुरा लगता है तो हमें भी दूसरे से कठोर नहीं बोलना झूठ नहीं बोलना टुगरी नहीं करना चाहिए एक बात वाणी के पाप में ऐसी गिनाई है मनु जी ने कि उस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता वो है हम आपका ध्यान खींचने के लिए ये बात बोल रहे हैं असम बद्धत मतलब इधर की, उधर की, इधर की, उधर की, हैं तो लाभ करना हो एक जब बोले हैं तो एक दूसरे से कड़ी तो जुड़ती जानी चाहिए ना कम से कम बिना कड़ी जोड़े बिखेरते जा रहे हैं कभी रूस की कर रहे थे कभी अमेरिका की करने लगे कभी चीन की करने लगे अभी उनके घर की कर रहे थे अभी उनके घर की करने लगे तो असंबद्ध प्रलाप इसको बोलते हैं मनु जी ये पानी से चार पाप हो चार पात हो गए बेमतलब बोलना निरर्थक बोलना पानी का अवव्यय जैसे अपने घर से उठा के बेमतलब पैदा फेंकना अपव्यय है अपनी बुद्धि का नाश करने के लिए शराब पीना अपने शरीर का नाश करने के लिए जहर की गोलियां खाना तो शराब में पैसा भी खर्च किया गोलियों में पैसा भी खर्च किया और अपनी अक्कल और अपने शरीर से बिगाड़ भी लिया तो ऐसे ये जो जीव से शब्द बोले जाते हैं ना हीरे हैं ये रत्न हैं, भला हाँ नकली नहीं असली हीरे हैं इनको उस व्यर्थ में मत दवा बाइबिल में लिखा है कि तू अपने मोती सुगरों के सामने मत गा तो ये जो बेमतलब निष्प्रयोजन और बिना किसी संबंध के बोलते जाना है ये पाको विघलापनम भी तक श्रुति कहती है उपनिषद कहती है ये बाणी का विघलापन तो चार पाप होते हैं वाणी से तीन पाप होते हैं मन से और चार पाप होते हैं पानी और फिर तीन पाप होते हैं शरीर पे तो वो तीन पाप क्या होते हैं कि दूसरे के धन को ले लेना स्वत्व की उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है हम पर मेरापन कैसे आता है तो वो जो प्रक्रिया है अपनी कमाई का हो अपने बाप का उत्तराधिकार में मिला हुआ हो किसी ने तुमको भेंट दान में दिया हुआ हो तो किसी ने तुमको गोद लिया हुआ हो तुमने कोई चीज खरीद ली हो सब तथा सब प्रति तो उत्पस्थित होती है सात तरफ से मनुष्य का अति हकदारी धन पर आते है तो जिस धन पर तुम्हारी हकदारी नहीं है हैं। उस धन को लेकर दबा लेना अपने पास रख लेना या दान करके अखबार में नाम सपन्न देना मनुस्मृति तुम्हें तो ऐसे लिखा है कि बेईमानी के भंग से जो पुण्य किया जाता है उसका फल उसको मिलता है जिसका पैसा होता है लेकिन ये है कि आप बेईमानी का पैसा लेके घर का तो सारा काम करते हैं ना है तो फिर जाने दो फल ये दूसरे के हक का धन ले लेना और जो दूसरे की स्त्री है पत्नी है ना उसको पतित करना और स्वयं पथित होना ये दो ये दूसरा और तीसरा है हिंसा मारना पीटना गाली देना ये तीन तरह के पाप होते हैं शरीर में तीन तरह के शरीर से तीन तरह के मन से और चार तरह के से ये दस पाप मनुस्मृति के बारहवें अध्याय में इनकी गिनती है तो जो मन से पाप करेगा उसके मन में दुख बना रहेगा और जो वाणी से पाप करेगा उसको लोग वाणी से हो दुख पहुंचा रहे हैं। और जो शरीर से पाप करेगा उसको शरीर से दुख मिलेगा ये होते हैं दस पाप आ, तो आज जो दशहरा है ना दशहरा जिसको बोलते हैं इन दसों प्रकार के बातों को हर लेने वाली तिथि होने से इसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं दशहरा तो दशहरा तो गंगा है माने भगीरथ प्रयत्न करके महान पौरुष करके भगीरथ जी इसको स्वर्ग से धरती पर उतार के ले गंगा ज्ञान की धारा तो पहली आध्यात्मिक बात क्या है कि आप ज्ञान गंगा में स्नान कर ऐसी गंगा महाराज जो छोटी छोटी ये, ये रुमाल है इस ज्ञान का नाम गंगा नहीं ये घड़ी है इस ज्ञान का, का नाम गंगा नहीं है ये औरत है इस ज्ञान का नाम गंगा नहीं है ये मर्द है इस ज्ञान का नाम गंगा नहीं है हमारे मोकरपुर के बाबा कहते थे एक गम गगनम गोदी इसी ही गंगा वो ऐसे बोलते थे और तो फती थे उनसे कोई गम गगनम गच्छ व्यापरो इसी घटा जो आकाश कामिनी है माने जिस ज्ञान के पेट में ये समूचा आकाश रहता है पृथ्वी जल अग्नि वायु जिसमें से निकले हैं और जिसमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का कोई वेट नहीं है ऊपर नीचे नहीं है ये जो व्यापक आकाश है ज्ञान का विषय जब व्यापक आकाश होता है भूताकाश चित्ताकाश जिलाकाश, आकाश जहां ज्ञान और ज्ञान का विषय ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं उसका नाम होता है गंगा उस ज्ञान में स्नान करो जहां मैं नहीं तू नहीं यह नहीं वह नहीं जहाँ पूरा पक्ष उत्तर दक्षिण बाहर भीतर नहीं जहाँ पहले और पीछे नहीं उस आकाशगंगा में उस आकाशगंगा में स्नान करो तो उससे क्या होगा कि आपके पहले के पाप भी मिट जाएंगे, और इस समय के भी मिट जाएंगे और आगे के भी मिट जाएंगे कैसे कर्तृत्व तो भोक्त तो का ही विनाश हो तो जाए। ज्ञाता ज्ञान के का भेद नहीं रहेगा तो सारे पापों का नाश होगा ज्ञान गंगा में स्नान करने से शंकराचार्य ने कहा ज्ञान प्रवाह विमला अधिगंगा सा काशिका हम निज बोधन उपा अधिष्ठान गंगा स्वप्रकाश गंगा स्वप्रकाशा अधिष्ठान गंगा ये वेदांत की भाषा में बोलते हैं तो सारे पाप मैं काछा अच्छा इस गंगा में स्नान नहीं कर सकते तो जरा वो ध्यान दो विष्णु भगवान के चरण धोए गए भगवान का चरणाम ब्रह्मा जी ने कमंडलू में अपने धारण किया उसको ब्रह्मलोक और शिव जी की जटा में उतरे आदिदैविक गंगा हो गंगा देवी आप गंगा में स्नान करें तो हम दरिया में स्नान कर रहे हैं आ, किसी नदी में किसी पानी में नहा रहे हैं ये ख्याल न करें ये हर हर हर हर हर हर हरा हर, हर, भगवान के चरणों का ये अमृत ये ब्रह्मा जी के कमंडलों का, का जल ये शिव जी के सिर पर धारण किया हुआ आदिदैविक गंगा गंगा देवी होती है तो। वो हमारे मोकलपुर के बाबा कहते थे हाँ वो सिवाय गंगा के और कोई शब्द छह महीने तक नहीं बोले हो गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा गंगा कहने से तो भी पाप दूर होता है जैसे आप गंगा स्नान नहीं कर रहे हैं गंगा गंगा बोले गंगा गंगे ब्र योजना यो शतर मुच्छते सर्वे विजो विष्णुलोकन सी वो धारा देखो धारा बह रही है आप उसके किनारे किनारे किनारे शंकर जी के सिर पर पहुंच जाइए हो इमाले के ऊपर और वहां से ब्रह्मा जी के कमंडलों में पहुंच जाइए और वहां से भगवान के चरणों में पहुंच जाइए गंगा भगवतपति आप वो कहते थे कि जब गंगा गंगा गंगा छह महीने तक करते रहे गंगा जी के किनारे तो खड़ियाल पर चढ़ के गंगा जी उनके सामने प्रकट हुए आप आजकल के बाद लोग कैसे मानेंगे प्रत्येक वस्तु की अधिष्ठात्री देवता होते हैं ये मकान की पूजा होती है ना वास्तु पूजा जो प्रवेश करते हैं तो मकान में एक देवता बैठाते हैं हम आवाहन करते हैं कि वो मकान को पकड़ के रखे उसमें मंगल रखे इसके लिए वास्तु पूजा होती है हर चीज में देवता होती है कान में एक देवता है तो आंख में एक देवता है नाक में एक देवता है जीव में एक देवता है बल्कि जीव में तो दो देवता है स्वाद का देवता वरुण है और बोलने का देवता अग्नि है नाक में अश्विनी कुमार है आंख में सूर्य है एक तो सब चीज में देवता होते हैं गंगा जल में भी एक देवता है उसका नाम है गंगा देवी बाबा के सामने प्रकट होता हाथ जोड़ के खड़े के अरे ओ बाबा देख दुनिया में दो ही चीज है एक घास और एक मांस गंगा जी ने बताया हो घास और मांस जो गेहूं पेड़ पौधे ये सब घास हैं जो खाया जाता है वो और उससे प्राणी का जो शरीर बनता है पशु पक्षी मनुष्य ये सब मांस है घास से मांस बनता है और मांस खेत मिट्टी में मिलके घास हो जाता है घास से मांस और मांस से घास और दोनों है मेरी गोद में गंगा जी ने कहा दोनों मेरी गोद में है यदि मेरा जल ना हो पानी ना हो है तो न घास पैदा होगी न मांस रहेगा और इसलिए मैं गंगा तो गंगा देवी ये गंगा दशहरा जो बोलते हैं ना ज्ञान गंगा में स्नान करो तो हमेशा के पाप मिट जाए और आदिदैविक गंगा में स्नान करो तो अब तक के पाप मिट और ज्ञान गंगा में स्नान करने पर तो आगे पीछे वर्तमान कर्तृत्व तो भोतृत्व तो अज्ञान रूप पाप मिट जाएगा और यदि आदिदैविक गंगा में स्नान करो तो अब तक के पाप मिट जाएंगे और एक है भौतिक गंगा हो पौरुष पौरुष का मूर्तिमान प्रतीक तीन पीढ़ी तक तपस्या तीन पीढ़ी तक तपस्या होती रही और और तपस्या करके देखो न हिमालय फोड़ के ये आ रही है भागीरथी ये आ रही है अलकनंदा और उसमें सैकड़ों सैकड़ों गंगा आकर इधर से उधर से इधर से उधर से डूटते हैं तो गंगा बनारस के पास एक बहुत बड़ा गंदा नाला गंगा जी में गिरता है बहुत बड़ा इतना बड़ा बनाला उसमें से गिरता कि एक फरलांग दो फरलांग तक गंगा जी का जल काला हो जाता और उसमें मल और कीड़े बैठे परंतु दो फरलांग के बाद जल लेकर के उसकी परीक्षा की गई तो न उस पर कोई महल का असर था न कीटाणुओं का असर था सब के सब मर गए हम तो बहुमूत प्रजयता होता है ना हो तो गया था मैं पंजाब में था जालंधर और बहुत बार बहुत बहुत बहुत लोटे लोटे वक्त लघु शंका हुई वहां से आया स्वर्गाश्रम प्यास बहुत लगती थी और गंगा जी में स्नान करते समय रोज पानी पिया महाराज जगह काट और बहुत देर तक स्नान किया जब निकल के गया तो महाराज उसी दिन एक ही बार में हमारा बहुत तो ज्यादा प्यास लगना भी बंद हो गया विशाद होना भी बंद हो गया है ना? बहुत साधारण एक दिन में नाम औषधम तो तो जान नवी तो बैठियो धारा रहना गंगाजल जल औषध एक, एक बैद्य थे हो, तो वो सी सी तरह तरह की रखते हैं। और रंग भी रखते हैं। और गंगाजल में रंग, रंग रंग रंग बिरंगी शीशियों में है और बहुत सारा गंगा जल भर के रखते उन जल को भी रंगीन बना देते और कोई रोगी आवे तो वही देते रोगी अच्छे होते तो लोग पूछते बैद जी आपने ऐसा क्या चमत्कार है कि आपके रोगी अच्छे हो जाते हैं बोले तो सब गंगा मैया की कृपा है बाबा हमारे पास तो न कोई दवा है न दारिश है तो लोग देखो कितने विनयी हैं गंगा जी का नाम लेते हैं उन्होंने जो अपनी डायरी लिखी थी रजिस्टर जो लिखा था डायरी में लिखा था कि मैंने सिवाय गंगा जल के और कोई दवा किसी को नहीं दी दाम सबसे लिया फीस सबसे ली बहुत बड़े धनी हो गए परंतु मैंने गंगा जल के सिवाय और कोई दवा कभी किसी को दी नहीं गंगा जल चमत्कारी है वो आधिभौतिक रूप से आधिदैविक रूप से आध्यात्मिक रूप से देखो क्या धारा है जैसे गंगा जी की धारा बहती है वैसे आपके मन की धारा भगवान में बहने लगे अब इसका नाम भक्ति होगा मन की धारा गंग, गंगा जी की तरह जैसे गंगा जी समुद्र में गिरते हैं ऐसे आपके मन की धारा भगवान में गिरे इसका नाम भक्ति है आप ज्ञान गंगा की पूर्णता को समझें इसका नाम ब्रह्म विद्या है। आप भौतिक रूप से गंगा जी की शरण में। जमुना जल में भक्ति का निवास है और गंगा जल में ज्ञान वैराग्य का निवास हो और नर्मदा जल में ब्रह्मचर्य का विभाग और गोदावरी में कभी कभी स्नान कर लेना रोज पीने के लिए गोदावरी जल नहीं रखा जाता है और ये शास्त्रीय विभाग है उसमें कुछ भक्त जो है और अच्छे कुछ स्नान करने से तो पूर्ण होता है लेकिन वो पीने का नहीं है एक बार कभी पी लिया वो बात दूसरी है दो बार पी लिया हाँ पर लगातार हमेशा उसको पीते रहने का नहीं है ऐसे कावेरी जो है वो दक्षिण की गंगा है पर उसका जल टिकाऊ नहीं है सौ बरस गंगा जल को सीसी में रखो खराब नहीं होगा पर दूसरी नदियों का जल खराब हो जाएगा तो कावेरी है कृष्णा है नर्मदा है ना वेदों में नदियों का नाम आया है बोला हिमम में गंगे यमुने सरस्वती शुत्रु सोमम सचत सतलज का भी नाम है वो दिपाशा का भी नाम है व्याप नदी का भी नाम है नारायण तो ये ये दस तरह के पाप देखो अब आपको तो आया तो दशहरा है ना तो उसमें आया दस हरा दस क्या चीज है जी आपके मन में कभी जी? क्या लागू दस चीज दस पाप होते हैं अच्छा दस पाप कौन से होते हैं आप जान जाओगे जान लोगे तो फिर बोले भाई पाप नहीं करने चाहिए पाप छोड़ने की प्रवृत्ति होगी काब तक जो हुए हैं उनका क्या हो क्या हो गंगा स्नान करें गंगा जी का नाम लें गंगा जी पर दान करें गंगा जी पर जप करें गंगा जी पर व्रत करें और आदिदी भगवान का चरणोदक समझ के उसमें स्नान करें और ज्ञान गंगा में डुबकी लगा के अपनी आत्मा को से एक कर रहे देखो असल में मैंने दुख पर बात करी कल सुख की चर्चा कर रहा था ये दुख का पाप कौन है दुख का पाप है पाप जो पाप करेगा जो दुखी हुए बिना रह नहीं सकता आज होगा कल होगा परसों होगा पाप करने वाले को दुख जरूर मिलेगा तो ये जो दुख है यदि इससे आप बचना चाहते हो तो पाप से बचिए और पहले के जो किए हुए पाप हैं उनका प्रायश्चित कर लीजिए नहीं तो बाबा ये पाप के संस्कार आपको सुख देंगे और इनसे बचने के लिए भगवान का नाम लीजिए भगवान का ध्यान कीजिए भगवान से प्रेम कीजिए भगवत तत्व को समझिए और आत्मतत्व भगवत तत्व के अभेद का साक्षात्कार कीजिए ओ मनो सार्वजनिक सत्य है ये जो सृष्टि दिखाई पड़ती है इसमें समता है तो ऐसी स्थिति में जो अच्छे और बुरे का भेद होता है वो लेबोरेटरी में वस्तु की परीक्षा करके नहीं होता प्रयोगशाला में जांच करके संसार का भेद सिद्ध नहीं होता यह तो बिल्कुल शासनिक है शासनिक अनुशासन से ही ये भेद होता है ये अच्छा है ये बुरा है ये करना है ये नहीं कोई करना ये भोग भोगने का है ये कर्म करने का है ऐसे बोलने का है ऐसे रहने का है जो लोग इस बात को वस्तु की जांच करके और उसमें से सिद्ध करना चाहते हैं उनका कभी न कभी कट जाएगा क्योंकि सबके मूल में पंचभूत है सबके मूल में प्रकृति है सबके मूल में माया है सबके मूल में ईश्वर है सबके मूल में धर्म है एकता तो बिल्कुल वास्तविक है वस्तु की दृष्टि से है सच्ची है तत्व की दृष्टि से तो कहीं न कहीं जाकर वो मिलेगी तो तुम्हारी लेबोरेटरी प्रयोगशाला सब कट जाएगी कहीं जहर भी उपादेय होता है वो अमुक रोग होने पर जिसको तुम जहर मानते हो वो दवा है और अमुक रोग होने पर जिसको तुम अमृत मानते हो वो विष है तो अच्छा बुरा गुण दोष ये चीज तो नाप नाप के नहीं बनता है अनुशासन से शास्त्र से बनता है तो ये अच्छाई बुराई साइंस की खोज नहीं है ये तो जैसे बाएं से चलो ये भारतीय कानून है दाहिने से चलो ये अमेरिकन कानून है और उसके विरुद्ध करोगे तो पकड़े जाओगे सजा पाओगे भेद केवल अनुशासनिक है अनुशासन की दृष्टि से भेद होता है तत्व की दृष्टि से नहीं होता अब आप अपने जीवन पर एक दृष्टि डालो आपके जीवन में कोई व्रत है कोई नियम है कि नहीं लेबोरेटरी में जांच जांच के अगर खाओगे ये खाना चाहिए कि ये नहीं आ, बड़ी बुरी बुरी चीजें खाने के लिए निकलना अच्छा समझो एक लड़की की लेबोरेटरी में जांच की जाए कि ये सुंदर है नहीं, कि नहीं कहीं इसका रक्त ठीक है कि नहीं इसका शील स्वभाव तो ठीक है कि नहीं और सब तरह से वो कसौटी पर बिल्कुल ठीक निकल आ तो चाहे जो उसके साथ ब्याह करे ले तो तो नहीं होगा तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक है इसको हम अपने साथ रखेंगे तो लड़की ठीक होने से अपने साथ रखने की नहीं होती है हम उसके रखने के अधिकारी हैं कि नहीं हम योग्य हैं कि नहीं है ना हमारा वैधानिक धार्मिक संबंध उसके साथ हो सकता है कि नहीं ये विचार करना पड़ेगा और यदि इसमें गलती है तो वो गलत है ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं और लड़की बहुत अच्छी है ये संबंध का हेतु नहीं है संबंध का हेतु यह है कि धर्मशास्त्र के अनुसार वेद के अनुसार कानून के अनुसार वो संबंध समाज के अनुसार वो संबंध ठीक बैठता है कि नहीं श्री हाथी बाबा जी महाराज के पास एक साधु गया हाथ में घड़ी बनी हुई थी तो बड़े थक्कड़ थे महाराज दो टूक बोलने वाले डांट दिया क्यों रे आज घड़ी बांध के क्यों आया घड़ी क्यों बांधी हाथ में अब तो गिड़गिड़ाने लगा बाबा किसी ने ला के दे दिया ले लिया तो बोले आज तो तुमने घड़ी ले लिया है दादा कोई बात न आज तो किसी ने घड़ी दी तो लेकर बांध लिया हाथ में कल कोई ला के लड़की देगा तो उसको भी अपने गले में बांध लेगा ब्याह करेगा क्या अरे देखो हम सुना चाह रहे हैं कि जीवन में कोई प्रश्न होना चाहिए कोई नियम होना चाहिए एक महात्मा ने हमको बताया था आ, उसने कहा कि अच्छा चाहे जो तुम खा सकते हो कुछ कायदा कुछ नियम कुछ विवेक उसके लिए रखोगे कि नहीं रखोगे विष्ठा तो खा लो नहीं बाबा वो तो सुगर खाते हैं हम थोड़ी तो खाते हैं तो अच्छा तो कोई देना चाहे विष्ठा के हाथ से तुमको भोजन तो मना करोगे कि नहीं करेंगे तो अच्छा जब एक जगह जाके तुमको मना करना पड़ता ही है तो तुम पहले से ही क्यों नहीं मना कर देते कि हम ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे जब एक जगह जाके तुमको नियम लेना ही पड़ता है कि हम ये नहीं खाएंगे एक जगह जाके ये व्रत लेना ही पड़ता है कि हम नहीं खाएंगे तो उसको बाबा शुरू से ही बोल दो ना कि हम ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे ये नहीं खाएंगे अपने जीवन में एक नियम लो एक व्रत अच्छा जो जो कुछ करना पड़े तो कर लोगे तो अरे बाबा ऐसी जगह आवेगी जहां बार बार मना करना पड़ेगा ये हम नहीं कर सकते ये हम नहीं कर सकते ये हम नहीं खा सकते ये हम नहीं भोग सकते <स्थाँगा> तो बिना व्रत का बिना नियम का कोई जीवन नहीं होता है। मन में जो आया तो कर लिया मन में जो आया तो खा लिया मन में जो आया तो भोग लिया मन में जो आया तो बोल दिया मन में जो आया सो तो उठा के रख लिया ये पशु का जीवन है ये मनुष्य का जीवन नहीं है और अच्छाई बुराई चीज में नहीं होती है अच्छाई बुराई मनुष्य के अधिकार में होती है वैद्य के दुकान में गए बोले महाराज जो सबसे चीज अच्छी दवा हो गई आपके दुकान में वो हमको दीजिए खाने के लिए अरे बाबा हमारी दुकान में सब दवा अच्छे है हमारे रस सिंदूर है हमारे मकरध्वज है हमारे चंद्रोदय है और हमारे सूख शेखर है और सब दवा है हमारे हमारे कस्तूरी है तू बता तेरे को तकलीफ क्या है रोक क्या है। ये देखो ये साइंस जानने वाले लोग जो हैं वो वस्तु के गुण दोष की परीक्षा करते हैं और ये हमारे जो धर्मशास्त्र हैं ये अधिकारी के गुण दोष की परीक्षा करते हैं भाई सर्दी लगी हो तो गर्म दवा दे सकते हैं अच्छी है सबसे अच्छी है और गर्मी लगी हो लू लगी हो तो लू लगी हो तो गर्म दवा नहीं दी जाती है ठंडी दवा दी जाती है लू लगे हुए को ठंडी दवा और सर्दी लगे हुए को गरम दवा दवा दोनों अच्छी हैं परंतु अधिकारी भेद से वे काम में आती हैं चेतन की प्रधानता होती है जड़ वस्तु की प्रधानता नहीं होती ये देखो इसका दर्शन शास्त्र का नियम ही होगा आप जड़ वस्तु की प्रधानता से विचार करते हो कि अच्छी है नहीं चेतन वस्तु आत्मा के अधिकार की दृष्टि से उसका विचार करना पड़ेगा इस रोगी के लिए कौन सी दवा ठीक होगी तो जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं है कोई नियम नहीं है हैं उसका जीवन पशु के जीवन के समान है एक ग्रंथ की बात आपको सुनता हूँ सकते हैं ये ज्ञान करते हैं ना तो नदी कोई व्रत करने से तीर्थ करने से देवता की पूजा करने से जप करने से यदि पति मिलता हो ब्याह होता हो तो उसको धर्मपति बोलते हैं धर्म पति देवता की पूजा की व्रत किया नियम किया पालन किया गणगौर की गंगाओर की पूजा की मारवाड़ियों में प्रचलित है बोले हमको राम सा पति मिले हमको लक्ष्मण सा देवर मिले संकल्प करके नियम पालन करो और सिर्फ जाओ तो तुमको धर्म के अनुसार पति मिले और अपने शरीर की सुंदरता दिखा के आ, बाल दिखा के स्नो पाउडर दिखा के लिपस्टिक दिखा के शरीर में लगाई हुई जो चीजें हैं बाहर से उनको दिखा के अपने शरीर की सुंदरता दिखा के नखरे दिखा के चौतले दिखा के मीठी मीठी बात करके यदि तुम पति प्राप्त करोगे तो वो रजोगुणी पति होगा भोग पति जब तक उसको भोग मिलेगा तुमको चाहेगा भोग नहीं मिलेगा तो छोड़ और यदि धन दे करके पति प्राप्त करोगे अर्थ करोंगे। है ना तो अर्थ से जो पति प्राप्त होता है वो तमोगुणी प्राप्त होता है तमोगुणी पति क्योंकि अर्थ जड़ है और भोग जड़ चेतनात्मक है और धर्म जो है वो चेतन उन्मुख है इसलिए धन से जो पति प्राप्त होता है वो दुख देता है सौंदर्य से जो पति प्राप्त होता है कभी दुख देता है कभी सुख देता है और धर्म से जो पति प्राप्त होता है वो हमेशा सुख देता है और एक पति और होता है पर वो बंबई में उसकी रिवाज नहीं है इसलिए नहीं सुनाते हैं हमारे यहां है, ऋषिकेश में ऐसे हैं और गंगा किनारे ऐसे हैं दोनों ने पहले संकल्प लिया हम लोग आजीवन ब्रह्मचर्य से ही रहेंगे वेदांत का विचार करेंगे और और लड़की ने भी निश्चय किया लड़के ने भी निश्चय किया अभी हैं हम नाम बता सकते हैं हम लोगों ने विवाह किया विवाह इसलिए किया कि दोनों के वेदांत विचार में समाज बाधा डालते हैं विवाह करके आज जीवन ब्रह्म अब तो 25 वर्ष हो गया बेहतर आज जीवन ब्रह्मचर्जी का पालन और वेदांत के ऐसे ऐसे ग्रंथों का अध्ययन महाराज जो बड़े बड़े विद्वान करते हैं अद्वैत सिद्धि चित सुखी संक्षेप सारीर सिद्धांत बिंदुका दोनों पढ़ते हैं वो, दोनों पढ़ते हैं उत्तम कोटि का जीवन गंगा जल पीते हैं गंगा किनारे वैराग्य से रहते हैं गृहस्प्रवेश में रहते हैं से। तो जीवन में नियम होना चाहिए वो हो। नियम एक व्रत होना चाहिए व्रते न दीक्षा आप मुहूर्ति जब आप कोई जीवन में व्रत लोगे अपने कि हम इस व्रत का पालन करेंगे तो तुमको दीक्षा मिलेगी दीक्षा मिलेगी माने इस व्रत के पालन में क्या क्या बारीकी है उसका सूक्ष्म रूप क्या है वो बताने वाला कोई न कोई गुरु मिल जाएगा आपने आप नहीं हमें व्रतवन हम एकादशी करेंगे व्रत वन ये व्रत है वो शास्त्रीय व्रत है एकादशी व्रत शास्त्रीय व्रत है चाहे कुछ हो जाए हम एकादशी के दिन और अन्न नहीं खाएंगे ये व्रत अब इसमें कभी भूख लगेगी कभी प्यास लगेगी कभी तकलीफ होगी कभी सुविधा होगी कभी असुविधा होगी तपस्या करने का एक मौका मिलेगा अपने इंद्रियों को रोकने का एक मौका मिलेगा आपने मन की वासनाओं को रोकने का एक मौका मिलेगा जीवन में व्रत रहिए आपके जीवन में कोई व्रत है कि नहीं कि हम रोज संध्या वंदन कर लेंगे तब पानी पिएंगे हम इतना जप कर लेंगे अरे बाबा जप में कुछ हो कि ना हो आपके जीवन में नियम है कि नहीं मैं ये पूछता हूं और दूर्योदय से पहले उठते हैं